अरे में में है नी लाख हाँ खाया कोटड़ी रे दे राजा दे खावे उड़ावे उड़ावे खोई उबाये जाती में वर्त रे मोरो में ठाकुर पागी रे दरबार में हाडा हाथ लाख रुपयो टंको टको तक उगजे मारे मन पिया तेरे लुगदी भांग मदरी भेली एक फको है न, है जदी जदी हो छोटी मोटी नीर पापीरा टापरा कदे उगे हैं, कदे तो नहीं। राजा जे बात नहीं मनो तो आवरा भेड़ा बेहन जी तो पतो पड़ जाए पी राजा ठाकर परदान पर होने रहे में में जी तो तो तो पातक मोराई जड़ जड़ पड़े जड़ पड़े तो पी राजा महाबली हाडा भी कड़ा नवाले नवाले बीजे गया नवाले, तो है रकड़ाई गुड़े मार करीडाई मेरो बाद्रवी कडा खोजि नेडो लियो है एक नवाले बीजे नवाले जिमण जिम क्या है कडाइरा कोना भोंग भोंग बेटा खावे बडीडा बादन दुगा पीथल दे राजा पा पाजलखोरी सनोरे टेमडा मावली बेजा बा वेंदरु डाकी है कडाई डोरी कडाई भी खाती सनो पीथल दे राजा मून खवाजी भजन बाल्या पास को खुर्सण खावा हा हा पीथल दे राजा मूनखाजी भजन वाले पीथल दे राजा फुटाड़िए पासा हरकण धागा देमड़ो बोल कोए के हुनो पीथल दे राजा फुटाड़िए पासा के हरको आया थोरे पगाओ तो जाओ मोरे पगाओ हां हां चलो देमड़ा महावली मोटा सुरू घेरे भला नीद्र भला मोमाल थोरा खर्च खजो ना पूरे थड़ियोलो निशवण देवता मोरी गूंजा सा छे नको काले का आगड़ दे ढिंगड़ दे वाजे कोलू में जांगी ढोल सीखा होयरी मन धारी बासंग देव ने धंगळ मंगल आगावे सहलियो गुण ने गीत वदा बोले वदावा मन धारी बासंग कीजे देव ने देव ने मुरढी जाव मुरढी जाव जा, उड़े जा न में झीणी गुल्ला हाल अंतर मरवेरा रंगराज झोला पड़े आगड़ दे ढिंगड़ दे वाजे जांगी ढोल अमड़ो मुंडोरा सरनाई बाजे बरगु कीजे भौंकी घूमरी है घूमरी है बेवे घुगे धर्मिरी जान सुखवालो पेरी मन धारी बासंग देव री देव री धरती में की, छोड़े में माता, बतावे में देवने। देवने। ने ने की पागड़ो माता मोतिया मोतिया मैं मुड़के पूछे माताड़ी बात सासरो जालम मेंसुर असे मुड़के ने पूछे माटाडी गोगे धरमी ने बात केड़ो मळ्यो समरी में दत्त डुबड़ दाई जो जण महाजरणी बीजो रा दाई जा या समरी जळती रे मो पाबूजी रा दाई जाणो ता वो थी बाखोडा गई लंका में सरे नो थी पिए अरे जण रे गोगा धरमी हाडा हाथो पर, हाड़ा हाथ पर, पर में हूं हो हाडा हाथो वरनी पर हूं बळड़ी बात लंका री होंडियो में ओखे दीठी इनको कोने होंबळी है तो भाई रे केवारा है देवारा नहीं है आबक धाड़ो जी वलाल आले की जे वाखियो वाखियो इतरे तो गोगे जी री बोय बहन बोन कोइ के हुन गोगा धर्मी रह जो मन में गाडा होसी यार दी मेणो मंगाऊ लंगारी भुरी रात ने सोंडियो हांडियो गोगे जी रे अंगण पाकी हरियाली बडबोर कातण फिराजे गोगे जी रे गोतर श्वासणे नोनी इडाग्रदासी सरकार सबो ला अनुसार आला नदर जी ने कीजे कातणे कातणे ईना केलम दे वाई ओढ़े बतरी शासन गार हिरोरी पावड़ी मेलोसुनी साग उधरे ओड़ी धोड़ी बैठो नर दौरो घुड़ों साथ जिन्मेस में केलम दे शरखा पीटाई कीजे डालिया डालिया काते विकते पढ़े उस योग में वक़न कीजे बाद पिवरिया बखोने आपो कीजे आपर आब आबीजी सही लियो बखोने मायन कीजे बाप केलम दे ब मत करो थिजड़ी और आ ठोड राणी री जाजी कीजे ओड केल मने फिल्म दे लाया पक्की कीजे सालती ओपने माई थरो नी दी नी ओपने गाय कीजे भैंस फिल्म दे लाया लकारा ने नाई कीजे तोडिया तोडिया आलो शैलीया बेना ल्या और आद लिए नाडेरी गार अणदी ठा बणा मो जाहिर ने ना तोडिया तोडीडा बणाए दी ना सरखोरे पाकी बे सोन भरी शमा में बोले केन मने जादाई कीजे मेवणा मैं ओणा थे हूं बोजाई थारा करलिया पासा आग तळियो तोड़े सरखो रस्मुरख ता कड़ाओ ठुड़े ठुड़े डगावे गोगे धर्मी री भीत भोंगे हरीयाली बड बोरडी बोरडी थे बोरडी राम श्री श्री काबूर भेठा मेला थारे काके कम तज पालने पालने इतरो कयो सड़ी बाई खेल मने मन धल में ढोटी री से सरखो पसारे ओड़ा गडरी भी तू लेनी ईडा गर्दाशी सरखा सबला हूं सा बड़पासे नहीं आवन थारे सीने की काटने काटने कर दे ताल भी गिरी बेगा, मौते जी ने बोला देगा रे घरवार भिंतरग्रासी होती बैठो मोते माजंदरु जाल दरबार भरी कछड़ी दासी मजरु की जहाजी हां जीओ फणरे इड़ागर दासी कोनी मन थोर री बात कितरे कोमड़ दे आया मौलक शिखरत ब्राह्मण आ कौमकार जिया मोता माजंद टाले सेंस किरणो रो किरदार थाने बुलाया एक चैमबरी शुरूगी की जे कोठड़ी तो मोतो जी मन में करे बिचार गूगू जी हाथ कोई परणी जा है हमके ऊंडो कुओरो पाणी पीणाळ राठौड़ आयो तो कूट तो कूट मार करे तो तो तो तो कूट मार मार करे करे बेड़ा सड़ गया राठौर राणी मोहे दो आठ मारे मत आया, आया। जे कूट मार तो लीली नागर सपन वागण आगा कर आ, पगल, कर आ, मने मत बताया बताया इतरो तो क्यों है ने याद भेड़ा जात कपड़ी करे धोती लगन जावे आया बैठो दे भाई रो जालम दरबार भरी हुनो वरी कछिड़ी मो मुजरोमदेव कौन मन मानूसोर कौमे आप मेली आ पढ़ो ओड़ी लिख मे जुआ उल मारे काम धज पाल बीज राधायजा आयाजा लंका में होंडे पी सुन काकलिया का हांड होने रिपेरी खडा नीतर पगे सालते धरा भने मेनो भंगादी लंकारी पूरी आदले सोंढरो नीतर गड्डो हम पड भर जाऊं इत्यादि जाऊं रिसम बंके देव ने देव ने इतरो कयो है मोतो जो हो गया मन में गाढा हूं यार सुनो भाई केलम एक कागज रो कोई लिखे कोलू बिस्मैन सेमब्र में कागद री फाज बोंदो भी फाज बोंदो लीना मोते माजने कागद री लिखासन हाथ ही कीजे देर भडभड कागज पर आंसर ली मोडिया कागदियों लिखे दियो भाई केलमरे हाथ केलमे हंसु कागद रेली आण राव वीरा पाबूजी कह तो होंठ होने रुपेरी घड़ा नीत्र पगे छाल थी धिरा मेणो भग मन लंकारी रातल छोड़े जितरा युगे धरती में निर्मल भाव जितरा मने बोले होंडरा ना जाए मेव को होंठ होने रूपेरी घड़ा नीत पगे छाल थी मेणो भंग दे लंकारी रातल छोड़ रो नीतू गडू फण मर जाऊँ इत्यादे काशेदी वीरा वीर दे शा, शायर कोटडी केलम ने करुगे कोटड़ीड़ो घर बार पागुजी रे काशे दी वीरा भूर वाठेरी ठाकर पागुजी हुआ रंगा मिंदर माड़िया खड़खड़ी फड़बड़ी करशे जी हिरा आते बीरे खमले और कोड़ू रे जुने मार के को करड़ निशा द्रिया में धोती हाथी झीली मारू कािरो बरो हण रे काशी दी वीरा पाबू जी रे राजा री वाजे पाणी री पण्यार पाबू जी राजा रा शिखाले पाणी भरो करो काशीली देवनाथ ने धर्म री बेन मने पिरोड़ बताय दे ठाकुर पाबू जी री कोटडी कोटडी हण रे काशी दी वीरा भूरे भाठे रे भूरे भाठे री ठाकुर पाबू जी री पिरोड़ पीड़े भाठे रा बूढ़े जी रा मने रे माळिया गाय मा धड़ुके माता हुजरो ओंक खोटडी में धड़ुके गादीरो धड़वी कीजे डहबड़ो डहबड़ो जन्नू गो कासिम राजा रो नरवळ भाण दंदरी उगवाली भरी कशेडी ठाकर पाबूजी ने मुजरो हाजियो हाजियो बैठो पाबू राजा रो जालिम दरबार भरी कशेडी धड़ मुजरो हाजियो सौदा चंद्रवान हासू धणी रो खान परदान दो पगला आगे राधे आए मानश्री विकता मालूम कीजे लेवणी लेवणी हणो राव राठौड़ धजबंदी धड़ो दंगोरा कागज वासो दशनो 20 धर्मोरा कागद आज उगदूठा भीत में ठोरा भड़ाके कागद हिलिया जितरा उगे धरती में निर्मल भा जितरा बोधेरा जा नीत्र पगे दिल जाऊँ करंकारी बरी संभा में लंगको लंकारो वीडियो कीजे फोरियो बीरियो बीड़ो आवे ऊसो तो herdsar जोवे नीसो बीड़ो आवे नीसो तो herdsar जोवे ऊसो बीड़ो देखे ने घणा herdsara दुखे एला मीठा मरवी पेट घणे herdsari ओखरे पाटा कीजे बोंदिया घणे herdsari छोडियो पाबूजी रो वास घणा herdsaro घरा ने वीटाई बोंदिया आ तो अरबल देवाशी नेनो फिंगेरो वाळ गिरते बीड़े ने कर मुजरोनिया ने राइ के बीड़ो आते झेलियो बीड़ो झालिने झेले ने, तो मन में गाढ़ो हसी यार मुखड़ो खिलमणो कमल ले का फूल जाओ क्षण देवासी रह जाओ मन थारे में गाढ़ो हसी आर अबखी बेड़ा में थारी हायल कीजे हम की बीड़ो जेले ने ग्यो माता भीमणी रे घर बार मुखड़ो खिलमणो कमल लय कासे फूल जाओ क्षण देवासी कहा लड़िया थने ठाकर पाबू जीरा कौन परदान नित्रिये वाला भुजने भूखो राखियो क्षण महाजननी ठाकरे देवासी लंका अबखो घाट लंका गेवड़ा नर पासा नंका डाकणियों देश लंका गेवड़ा नर पासा न वे लंका अडा है भमर झाड़ उड़ता पंखी पड़े।, पड़े लंका में राजा रवण रो राजे हर पौरा लुघा करा नेंकाशी राजा रो बा महाजनी तो बूढ़े जीरो लागे नौकरी लगाओ तो हे ठीक में। तो घोबरो माता कहने बुढ़ेजी गोबरो तो बूढ़ेजी ने कहो भाई सुनो मारा बूढ़ा गणपति सुणरे देवासी होली तेहर तो आई वार आओने, आज मारे खोक आया भाई हो बूढ़ा गणपति हूँ तो आपसे नौकरे आयो हँ पापूजी अब खा कौम भड़ाया उ मन नौकरी लग तो नौकरी लगा बैठो हँ पापूजी ने हाद हाथ पी हर दो हैं सोड़े तो लगाने हूं लगा जी के बीजो ने तो पसंद लगाए मन तो लगाओ एक बोंदड़ी तो तो तो भी है उवे ने भी डोका धक्के सरे तो सारे नी सरे तो डोका घोड़ी बांध देखे में ऊंड बंद रे भाई थारे घर हूं घर आओ तो दो तम्बाकू लाई ये कोको तो बेड़ा धनी साहब करेड़ा बहन पी हम एक तम्बाकू रूमां्रे पल बोन जाए पसेंारी भरी आर हूँ जाई शेतरी मेड़े आसूरी धागा लाई में पौस पड़े जड़ा आर ये गंठियाल खेत दे मण बवेर मोड़ू नीपजे अड़े खेत में जो को खेती करे न खाएन कमाय अरमल करे कूड़ा कूड़ा ओरो पसे भिरो देवता देवता महाजननी धरती में बूटी खादे फुणसा ओंगड़े सर मकोड़ा उगेड़ियाड़ा पड्या धरती में तणकाल अंधे भड़ा खादे मनके अंगळे जीव तो रहयो तो हेरू गढ़ लंकारी जव तन हों मुवो तो मैं मिलो दरगाय के भगवान बरवा नरी ओतरे डकणू आवे हामे जोग्योरी जमात घेरो रणसिंगो वाजे सिद्ध गोरख नाथरो फिर-फिरई राई को करे हामिया ने डंडू पाए पड़र्यो गोरख नाथरे देव मंडली गुरपी बीजो हरदारों न नंबळ्यो मुठी धान घोड़ी रे केसर रे पावर साराया मन ठाकर पागुजी खारक कीजे कोपरा जीव तो रो तो हेरू गट लंकारों में दरगाही कजे भगवान भगवान रे उतर ढकू आवे हौ जोगे जमात घेरू रसिंग वाजे सिद्ध गोरख नाथरो फिर फिर रही हौमे ढंडोत पाए पढ़ो गोरख नाथरे मडली रो गुर पी रो धोनी मन गरु गोरखर केड़े न गुरुजी ने दी ठकी जे ओड़को ओड़का जड़रे देवासी बीजो होमे रेनी धुनोरा धमरोड़ अदर दले सा शुद्ध गोरखनाथरा बीजो होमे रेनी भगवा भिक गुरुजी रे पैरने आसामनमल धोती आ बीजो होमे रो कोना में है मददराश गुरुजी रे कोना में मुरकी कीजे शोमनी फिर फिर राई को करे होमे ने डंडो तो पाई पड़ गोरखनथरे नाथ रे सुनो गुरुजी दोनी मोरे मारे मस्तंग हाथ कर आपो सेलो, सेल आ, आथ, सेलो कर थापो परो रे सेलो सेलो सेलो मोरे कर थापो जमातरो जमातरो आप था मोरी बलाय मने सेलो कर थापो आपो किजे आरो दूरा रईका बकियोरा घाव दोरी मद्रासो कस मेरि दोरी हे घर घर भीख दूर दो धोणीरो तपिपण घाव हो होरी होरी मदरासो घर कीजे कीजे इतरो में में गाड़ा दोनों राई रा खाड़ हरमदरे पसायरी गयाशियारेरी जुग में एक एक एक ने दीनी एक दीनी है और एक दीनी तुमड़ी, है तो है, है, है और और गुदडी। गुदडी तो ये ये ये तुम भी में में में गुण गुण गुण सुन रे जावे लंका परदेश लंका अब को घाट लंका घोड़ा नर पासा न बावड़े कोई डाकड़े को जेर वेह थ्रो खड़ा और मारने वालते तो तू कुो करी है जो मुखरे माथे फेरी ही सड़ू करी जिधारे खादड़ो इमर, तो इमर तो जा। ओ तो इमर जा जेर जा इम्रिजा तो मुंदड़ी में घुण हैीस कोसोंजी आवे दिल बद जावे रात पड़े तो आ गूदड़ी खंखेरे पांसा हुए मुलसिया मजीरा रेण वर सत्संगत कर भगवान रू ना मिलिया दिलू भी हॉटे गूदड़ी करोवा रस तो पकड़े वाह वाह तो सुनो महाराज तू भी मैं कोई गुण है सुन देवासी तू जावे लंका प्रदेश लंकारा लाई का तने वास्ते दूध पा और दूध रे वास्ते थोरो करे तो लूण पानी उडे तू हेरो जावे होंडे ल्याव जाओ है उँवरों पानी पिएण न करनो तो तू कुवारो कु पिए दूध तने पाणो के तो तू भी कह ते लाख गुरु गोरखनाथ ठाकर पागुरी ओण तो दूध तो करे करे ती गड़बे भैनों रंग बाश था वे निकु जावे दरजी री दुकान छोड़ा वे अंग्रे माथे ओप था बेन देवासी जावे खाते घड़ा सन खरे बेन देवे लोहारो रुकान सौकड़े बड़वा गड़ावे गे, रा, देवासी जावे गेरू गरीवरो माता जो पासे रो हट जा भैंसों भिड़क हरियाली सु किथी या हामे जी घर तमेणा बार कई धुनिरो आयो थू जोगेश्वर तापतो नई महाजनणी हामे रे घर बार चारो खंडो में पे आवा तीर्थ कीजे नावता कर ताल बिगिरी ताकील विख्या करा दे भंग में देखने संग सिदावेर गुरुजी देसी मने ओळबो ओळबो कर दे कालर दे रोणी ताल बिगिरी ताकील विख्या करा करा दे भंग में कीजे देखने संग सिदावेर गुरुदेव ओळबो ओळबो भरयो कालर दे रोणी घेरो आखो सु थाळ धम धम मह निशाण आगे नजीक उणियारे देख उणियारो देखो फलोई खोसो सासू बी जो में आया हाथोड़ी उणियार भेणरो मारे घर सोमरोगी में आया नैनकड़ी नण उणियार दो तोरी मारे सौमरी सौमरी। करता थे थे हीरो ही <laughs> दूध रो में मेल विलंग भी रियाली नागर वेल सुन देना ठाकर पागुरे हिड़ो भड़ाए मन देवासी लका बुखो घाट लंका, लंका नर पासा न बावड़े लंका आडा भमर जाड़ उड़ता पखी रु सुमो दरे रसियों हाथों भेनोर वििया कुण देशी समीरी में सुण महाजनी ठाकुर बा पागूजी देसी बहनों ने परड़ा सोदो ठेंपू मुक पासा किजे ओणस सुण देवासी किता रे लंका रेते झड़ पीपल, पड़े पीपड़ी उखड़ पड़े उन के मने आवता रे देवासी औपड़ी धरती वाव कुे तो पीपड़ी रावन वा जड़े घड़ो दो पीपड़ी उघड़े पी बो स्यारो दिन में उघड़े बह सारा दिन में लक जाए आईरोन मजरणी औपणे ओंगण नवम तिलोरी कोठी तिदड़ा घिणे मना तो। तो। रे देवासी भाई रे हूं तो श्यार पौस घोई मरे मरे फालटा खाय ख आवा तिल मेहू गि को थारी रोणी ने देनी पीवरी ये पुगा मन सरखो घड़ाई दे सन रूखरो सुन चार लंका लंका में में मना देखे लंका हूं आव तो, आव तो। आज आज उगो, में भाण। दम थोड़ी जेज, वजन मा आज धरती धरती दम वजन लंकार मार्गे वासिंग नाग वाला रा राजा जे नौकिया। क्यों रा थोरे दे वाली मारी पीले पोतड़े मो सूर मो माजन आड़ में टुकड़ो रे करे आूरमोम खाना पड़े हरमंदरी सातो ही बेन मेला में करलटो हरमुद्री रवाणी मांडियो फिर से रोवे हरी बूढ़ी मां मेला में जेरा हरमुदरी कादरती रवाणी मांडियो उबो मेलो झरू खां मां मार्ग पादुर लंकारा सीधा पादरा उबो मेला रे मॉ मार्ग पादर लंकोरा सीधा पादरा, डब ड भरिया लाखीणा नैण अंशु लड़क जंगली मोर जो दे भगवान कैरें कारणी बिलखा थारा नैन केरे कारन थारे आंखियो में पाणी की जे हास रे हास रे सुन रे माजरानी माता रे कारण विलका मारा नेण दोरा दोरा छूटे मने कूड़ूरा जाजा झाड़खा तारा नखतरी जिले घटती मदद रे सीधो सीधा कूड़ू रे जुनी मारगे भिन्न पद गयो है साज पड़ गई जाय कूड़ू में अलग जगावियो जगाविया हणके हण रे जोगि सर पासे रो हट जा घोड़ी भड़कावेन्द्रजण केसर काल भी किमी जी घर तमी न बार कई धूणिर आयु थू तपिशर ताप तो हणु राम राठौड़ धजवंदी नीहे होमे जोग्योरे घर बार श्या खंड में फिर तीर्थ कीजे नावता करो नी दम थोड़ी मड़ी मणि तो दोनों सरवा कीजे शोवनी कर दे सौदा सुन्द्रवाण ताड़ भे ताकि मड़ी मणि दे बाबे ने शर्वा कीजे शोभनी हणु रव राठौर धजवंदी करता हिरो पन्नोरा पसौ एक घर रे साकर ने आप दिठाए नही ओण मले। सुन देवासी जोगियोरा करिया आतले अब की पड़े तो मारो नाम थारी हायल होमो तो कर दे सौदा सुंद्रमाण ताड़ भी गिरी ताकि मार्ग बताए दे लंकारो सी जे पादरो सौंद मन में करे विचार, कर विसार पुटी दह पौंडा आग कुण जा धाटी धाड़ी उलाड़ो कर हाथ ओड़ो करी डाओ मार्ग जावे गैलोरी गिरनार जीवण मार्ग जावे लंकार पादरबी भरिया दे लाखीणा नैण अंशू लड़कया कल्याण जंगली मोर जुड़ महाजनी ऊत जोजिन कोडे धामा सौंदु दह पोंडा मन वेड़ वेन मार्ग ही कारणसु आया भेड़ा हुआ खड़खड़ी बड़बड़िए बजा डाकणी दोंत आवे लटिया धीरे धीरे बाबाजी गो घी भव डाकी आगड़ आज बाजी डाकणी आगल आज बाजिए अड़बड़ा दड़बड़ा सारी डाक हरमल कैठे सुणे रे बाबा थारे हेर कोड़े है कोई एक भूखे वेठो मन खु मोह सा नहीं आयो तू आज भलो आयो हे एक वड़े है अड़मल कर पिछार के बीजो तो भाई भेड़ो कोई है को डैम्बो जी भेड़ा है मोड़की मगरी माथे सिलमियों को उके गिड़गिड़ा तो घोड़े ने खुरी माव तो लारे आवे हे पोरों, उण पासवाशी रे देवाची, बाबा जी कयो, धवरे घोटे आीली ओंगी मोटोड़े पेट आड़ो आगे सुन रे बाबा सत राम चंद्र जी लक्ष्मण जी शत्रुघुण भरतगुण शीतवारी वार जात उरतगुण ओंगीरो वायरों पढ़े तो वे में बेनो हाथ ते हाथों में तीन तो मर गए में पगिले ना छूटे थे हमके डाकी ने आगरे बात भी की नहीं तो मन हाजे देखनो हाबला पड़े सुन बाबा जी भोड़ो पौतरे मत करे डाकी आगड़े बात थौनो छोड़ो जुगमे जीवता, जीवता। कृपा करो मोहरे घाटे में कोई मनक तो आने आप पधारियों थोड़े उपदेश दिया गुरु मोने तो मोरू मोक भा सुने घाटेरी करो तो लागे मारे गुरु जीरो लाग ढो लागे दौड़ी सादर हवा रुपियो रूपयो नियर हो मोरे लंका में दौड़ी सादर रुपियो दौड़ो तो है कोई लंका पड़े नेर गण लाए आपने सड़ाहरा हाँ, भूगरा वाकला गणा ओडा ह हाँ। रुपयो बाब जी हे को आप कृपा करें मान उगरे करो तो धूनी भड़त पड़ो बे कुट लकड़े बाल धूणी पड़ी झड़ती भर भर तो डाकणी सोटी जाल जाल हर मल तो भर भर पोपर न माथे कई जट बड़ी कहीं साम बड़ी डाकड़े मन में मंगन वे वे अमरापुर तो में जाते तो हुगरे तो बाबू जी गुड़साओ तो तो के काजली केशली, काजली कौसली, रेटो हुखली, गंगली काकी जीमो, उदे, पाके जोन, गेटो गेटो ए, ए, पो हो अमरा तो पर तोजली आयी केसरी आयी कोसली रटो बाड़ो बूढ़ो बींदी धोई आठनी ला टी ला हाईको घर में गुरजोशी रोए बारे बेटो नाईको करम फूटो ये घाटेरी लागड़ बाईको बाईको ए तो ए सबद्रटियो तो आगे दई जाओ वा वा हुणो बाबा जी करो नी दम थोड़ी री जे भजन जीमा थाने तळ मु की जे सुर मु सुन घाटेरी डाकण सुर मु देनी हाळे में मेल हुके टुकड़ो बाबू रे करे हमको सूटू पडो डूबर कूटू हह कोरा गोता खाऊ पाळ वडा के ये गेले नहीं आऊ आ हुण रे घाटेरी लागड़ियो अमे तो मारे लंका में कौम है डेंगू तो तो जी, जी आया काले धेडोरो लगे डॉ आगो जाऊ तो मैं झीली पास में डूब तो तो आगो, आगो जाओ तो मूब पासो जाओ तो वालाड़ो पागू देसी होने वो जीग जिगी एगी नुडला जाग रत्नागर समुद्र पाणी लागे मने मन डराव डराव करते करते ठाकर नाम लेवे गरु नाथरो नाम पाणी में वायो है पाणी आदो या नादो या वारु दियो। है समुद्र विरो समुदारी पहली तीर पाणी नी लागो बाबे पगरे पगड़े समुद्री आरोप समुदारी पहली तीर पाणी नी लागो पगरे पगड़े उबो सात पहली थी करिया करु के बाबू हाँ देवासी बारे केवरी आसन कीजे नोखिया बाबेरी कड़ा हरियाण दीदो वाघ धूणी परमणु बावड़ियों में पानी हो सरिया बाघो में बोले हुआ को जेड़े तो का। सुन रे बाबा देनी देनी मारे मारे किजे तोड़िया। तोड़िया। देनी उठाए। मारे तोड़िया। बाबे ने मन दिल में बाो कह भगवान महाराज आप आया है अर जलती ने पुठाड़े ने वही बड़े कोनी तो परमात्मा आप है, तो ये बाबे ने करो तो जा। तो नहीं दम थोड़ी रिजेज भजन जी मैं तलमो मूगरा करता जाओ तो बाबो बैठो लोकी खूंटी धूणी लगा बैठ गया बाबो तो आ रे ंकारी एक तो दूध मायरो तीजो वनो सो सोथो दूध तो सहट तो को है बाप जी पंकारा राई के मन में क्यों विशार राजा रवणी दादी कहू तो और अपनी निगरी में अड़ो कड़ा धारी कोई बाबू आए तो मन ही हमासार कर ही भुगरी पड़ी। बन जाऊं? जरा तो कह तो लिए मोगरे कह लिया है भों राई का हंगड़ा जाए दादी जी दादी जी के की को पोतों, तो कहे कही पोता गोता आप रे रावड़े आया क्यों रे भाई होड़ी आओ नहीं दियड़ी आओ नहीं वार आओ नहीं पर भाओ आज क्यों आया तो कहे दादी जी हम अपनी में एक बाबू आयो है कड़ाधारी आप उगरा तो हालो बहांधी तो लंकारा रई का तुम्हें हैंगी हो आप। हाडा हा वर्ष के हो जा, तो, कौन के तो राई को, जात को आल भियो को भाणिज जस मंदिर को दी करो ठाकर पागुर खान परदान हरियो रायको अनरो है नाम हांडोरो हीरा आयो है हांडे ले पूजा है थे लंका में गड़रिया सारे अंडर में डर में कर ओ तो तो के 9 बज दो भिरू खुदा बाबे दो दो मैं थरका जे कोई बाबू है कलाधारी तो निकल नरो है बारे थेन में हेंग हो जा उग्रा ये हीरो है तो मैं होड़ेन मैं गळे ओवा इतरो तो कयो है सडी है भूतों ने मंथली में डोडी रीस कैली कही तो हरमल करे मन में विचार तो बपरा, तो बपरा है कड़ियों टाड़ी तो गोडो में बपरा है पर दुधोरा धावड़ा भूत कड़े करे तो कर्को नहीं ने। नेड़ा आया तो राय के मन में की विचार किया होड़ो ठाकुर पापू जी गोरखनाथ री लाख फसा सोनेनुरी तो फोरे राठौड़ आज एक कले कर है तो नेेड़ा आया है पाबूजी गोरखनाथरी कह मनुरी फुर्की सुनोरे लंकार रईको नी बाबेन कूटो नी बाबे न मानो नव गज दो बेरी खोदाय बाने मई दो थिरकाय माथे ब्रम हिरला हिरकाय बाबु हेत तो बु निकड़ बारेरो हेत मई निगढ़ है तो झाड़ पैदा किया पद्म हिलारो पदम झाड़ पैदा कियो अरे बाबे बेहण दियो मनसाउके धूणो दियो वाहधी पड़े बड़े है बाबे राधम राम, राम, राम, राम, तू तो आज बस डोरी लग सतना सुन रे लंकारा रईकाी भगवान महाराज आया था इन्होंने दुखी किया रे ला रे। पे लंकारा रईका पड़े हाथ जोड़ी लगड़ाई भुगरा हो जा तो आज बात जुड़िया ही माता तो ही पिता तो ही भाई बांधु हो परिवार पर तो मेरी सत्या साजना तुह तो मेरे शक्ति पर दाता हाथ जुड़िया तो भाई आपकी मर्जी है मैं तो आपने सिला करो सवा रुपयो और दौड़ी सादर और नियर मारे गुरु जीरो लाख है वो लियाओने आपने सिला कर दे बाप जी दौड़े रुपये लंका में काढ़ दौड़ी सादर काढ़ाई उठा नारियल घणा लिया तो कोई नारियर लाया कोई वाखला लाया है अने बाबू बैठा है सुनो बाबू तू भी सीपी हो रहा मोट दूध पिलाऊं लंकारी भूरी रातल छोटको को दूध मायरो बीजों गायरो तीजो वनो सोथो दूध हे गाय को, को। बाबू जी भोड़े देशरा भोलो बाबू लंकारी भूरी रातल छंटका दूध पिलाऊ आपने के भाई ये पग तो प्याण में न शंकाश में मूडो पोकों लारी झोबरा करती पे जे ये दूध पियो तो पर मर जाओ मर जाओ तो दूध पिलाऊ हो हो, लंकारी रात शाह हरी आप घनी आपने तकलीफ देवो घनी पूछ करो तो भाई घनी हारी पूछ करो तो तू भी मेरे लो मेरी ये सभा पाओ कि तू भी है सवा पावरी तुम लिए है भर दो तो मेरा रसोई करो नहीं तो नहीं करेगा तो तुम भी इतने लाख पसाद गुरु गोरखनाथ ठाकर पाबुरी ऑन है और तुम्हारे देश में कुआ उम्मी मे देश में कुआ है साठ साठ पुर जो पड़को पड़े पौड़ी रोज गड़बे उन्नीस सौ झाबू पड़को इस पड़े पड़कू तुम बे उन गड़े ऊसी आवे को रसोई करे तो राय का मन में हम विचार करे सुनो भोले देश का भोड़ो बाबू छोटी मोटी दूधरी नदी भी हलाओ अरे सवा पाव के कहीं तू भरे तो नव लाख लाख लाख लाख पड़को पड़े पड़े तू भी भरी बाप जी तू भी आप जादू है सवा दस लाखी दस लाख करियो सगड़ो मरते रह गय सुनो रे और आई को मेरी शवा पाव की तुमड़ी है भाई ये भर दो मैं तो रस्वी कर लो डाकड़ के, के लारे धड़ा धड़ा क्या पड़ते हैं तो कोई मीघना पड़ता है तो के भाई मीघना किसका है हमारे जैसा कोई साधु था उसकी माड़ा ये डाकड़ गिट दी उसका मिणिया पड़े यार लाए दो तो मैं मेरे माड़ा पे गढ़े में पेरा तो मीघना लाया माड़ा पूरी गड़े में तो गहती कोई आतवारे बोर खा करी बांधे आए अरे बाबू बैठो लोह की खूटी उठ गयो पवन की मूटी, राई के को जाओ जना को जाओ मती के जावे को मती भाई जात को आल भियो को भाने दरबारी पागुरो रो, खान रो, आयो तो हो रे सारो पाया आज तीजे दिन लेन जाय वाहरिया गलती मादल सीधे जूने मार गए दिन बासा बस गो धरती सारी में दुहेन कीजे तीन सौथे पासे में गड़वाड़े कूड़ में छे पगड़ू पीजे पागड़ो हरमंदरी रानी देनी दिवलो दिविलो में सजोग आयो परी शिगर्त थारे ब्राह्मणो हरी हरी रानी देनी महला में दिवलो सजोग हरमल हेराग आयो शिगिरत किज ब्राह्मणो भिजणी पंखे नोखे खमद उन्हें भाव भजन जीमा में तड़गू किूरमो जेड़े पागुजी दिन रात हरमंदर महल में निघेरागता भाई हरमल आयो दी दीबो महल में लगा है तो पहले दियो नहीं लगाता सुन भागेला सौदा चंद्रवान आज जायो का अरजी राय केरे मोफी पूत का हांडो रो हीरा आयो आज शिखर तो ब्राह्मणो अरि यार हरमंदर रे मेल में आज दियो जके और भागेला ताल बेगीरी ताकी खबरो कर दे हरमंदर गिड़दी की कोट रे लीली छड़ी -ली रो वालो सौंदे भागेले रे हाथ वाले रे थे के हम बेड़ पगला भरे सारंदित री जल्ले घरती माज रेण सीधे-सीधे राईको रे जुने कीजी मार के दिनू को कासब राजा रो नरबड़ भाण दिनदीपाली बैठो राईको रो जालम कीजे आलो बिजोरो जालम दरबार भरी कछड़ी मुजरू की जहाज हां जी हो हणो बागेला कोनी मनरी बात कितरे कोमड़ दे आया महलो के शिखर पर आणा हण देवासी हो कामकारजी आ टाणे सेंस करनो रो किरदार राईको ने बोला ठाकुर पावजी सुरगी कीजे कोटड़ी कोट में देवासी लो भियरों साथ सीधा सीधा कोटड़ी बैठो पागू राजू जालम दरबार भरी कछड़ी हाजीओ होेवासी कहनी लंकारेडेड़ी आदि जितने तो पागुजी कोटड़ी जमड़ो पड़ो है अर जम है जो तो कासड़ा करापजी ए तो हरमंदीत में खुटू खुट्टू हदई पढ़ी करतो मीघा पी जा रहा हैिलड़ू आकड़ो हदई जून में पड़ो निसो तो आए को दूध कोरम बैठो तो आ दूध पी तो वहा मरो हरमंद कासड़ा करू बी बेहती सोंदेबे लंका में कणवार मुछवर में डाटे लंका में मोतडरा लाटा गिजल लाटी आ दावे डाबे भड़े सूत सौंधे गुजरे तुम भी की का मोड़े साड़ी भाई कराखण तो दे दूर। राव रे बंदी डोरडा जा दूर राठोरंदी आदिरोंधे रात दोा करी देरी भाला जरा बीजल सारा जीनो देनी बाजी बाजी वाड झीणो धीणो दे बाजि कटारी वागिलीस झाटक जपटी ने मोडे झूल लूम लड़क रेस में पा टरी नारोडे शक्ति परिर बिलान लंका लोड़ी लगे दुझल पागड़ा गड़ी रिपेरी गुगुर माले भैरुरी गुगर माल ओठारा छोरासी नेवर वाजेणा मुखड़े लगे दें भमर करी लग दाड़मी भी शक्ति लोह धड़े सवटिए रंगरी जाजम दे सवटिए धड़ा झिणर धड़ा दादी रंग गींद बारह मण भागिले दींदी दुग्धी दी गाड़ तेरें मण तेजा रुकी घोटियो भांगो पिएग्या मन में होशियार मूसा मरोड़े गाधिरा शूरा कीजे सोवड़ा दे, दे बाजे ज को चौंगी ढोल बाजे नंगारो कीजे फौज में दे दे दे ताड़ी की धाड़ आली कीजे कीजे बाजे सगाटा खड़े घोड़ो आगो लाण पानी लौंगावत कह तो घोड़ी रे भरा उड़ो मत भर पागे ला सोमत सात सुंदुंदूट तड़तरी तर मर जावे जावेरा मंगर मासेड़ा उड़ जावे धरती में मोटी वात सड़ते मारया घोड़ी निणायध सात सुंदुरी आड में समता ने बनाए तो मंगल कीजिए महासाड़ा